सुने कार्यक्रम हवा महल प्रस्तुत है झल मिल गया नौकर लेखक है वी एम आनंद रंजना ओ रंजना अजी आई अरे माँ तुम हो गए तैयार ऑफिस के लिए हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ <laughs> लेकिन याद है ना आज शाम पाँच बजे तक घर आ जाना अ... अरे हाँ, हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने आज तो तुमने अपने ब्लॉक के कई लोगों को पार्टी पर इनवाइट कर रखा है ना जी हाँ, हम इस ब्लॉक में नए नए आए हैं हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> बहाने उन सब से तुम्हारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी यस, यस। और मेरी भी इंट्रोडक्शन हो जाएगी <laughs> और एक काम जो मैंने तुमसे कहा था वो तो अभी तक तो नहीं हुआ आ, आ, आ, कौ, कौ, कौन सा काम अरे कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा की घर में एक नौकर होना चाहिए अब नौकर के लिए तो मैंने कई लोगों बात कर रखी है आज इतने मेहमान पार्टी पर आ रहे हैं और तुम मैनेजर हो अगर आज नौकर घर पे नहीं होगा तो हमारी तो में भी कह रखा है वो हर रोज यही कहते हैं की चिंता मत करो नौकर आ जाएगा पर मैं कहती हूँ की भाटिया की बातों में मत आओ उसने तो हमसे पहले शर्मा को प्रॉमिस कर रखा है अब जब अभी शर्मा के लिए नौकर नहीं आया तो हमारे लिए कहाँ ऐसी आ जाएगा हेलो यस चोपड़ा स्पीकिंग ओ भाटिया साहब भई बड़ी लंबी उम्र है आपकी हाँ जी जी हाँ हम आपको ही याद कर रहे थे जी जी हाँ नहीं वो बात ऐसी है मेरी वाइफ बहुत परेशान है भई उसने बहुत से लोगों को आज पार्टी पर बुला रखा है हाँ जी जी क्या कहा आपने जी हाँ वही बात है घर में नौकर नहीं है भाई हमारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है ना जी जी हाँ जी क्या कहा आपने शर्मा साहब के लिए नौकर मिल गया है तो फिर जी जी जी जी अच्छा आपका मतलब है आप उसे हमारे घर भेज रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड आइडिया भाटिया साहब वेरी गुड आइडिया जी हा अच्छा हा जब दूसरा नौकर आ जाएगा तो उसे आप शर्मा साहब के घर भेज देंगे वाह वाह वाह क्या सॉल्यूशन निकाला है आपने भाजिया साहब बहुत बढ़िया सॉल्यूशन सोल्यूशन जी जी हां जब सुनना हुँ, सुनना हूं क्या कहा आपने नौकर हमारे घर चार बजे आ जाएगा ठीक है वैसे भी हमारे घर पार्टी पांच बजे है थैंक यू सर थैंक यू सर अच्छा ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूल पाएंगे कभी नहीं भूल पाएंगे <laughs> जी जी हाँ जी हाँ जी, जी क्या कहा अजीत शर्मा को क्या ये बात तो शर्मा के फरिश्तों तक को नहीं पता चलेगी रंजना <laughs> सुन लिया तुमने अब तुम चिंता मत करो <laughs> सब सुन लिया मैंने <laughs> नौकर हाँ। अब चिंता किस बात की तो देखो हाँ। तुम शाम को वक्त पर आ जाना हाँ। <laughs> आ जूंगा, आ जाऊंगा, जाऊंगा। <laughs> ओहो तो पांच बज गए और मेहमान भी आने शुरू हो गए ना तो अभी मेरा हस्बैंड आया है और ना ही नौकर आया है अब मैं अकेली कहाँ कहाँ भागूंगी लगता है आ गए मैं देखती हूँ कौन है नमस्ते जी आइए ना अंदर आइए ना लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं आपने मुझे नहीं भेजा ना मुझे भाटिया साहब ने भेजा है अच्छा अच्छा तो तुम नौकर हो जी जी पर है तो चार बजे आना था और पाँच बज के और क्या करूं जी मेरे पास आपका एड्रेस ही नहीं था पहले भाटिया साहब के घर गया फिर आया और फिर तुमने इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं कि तुम नौकर लगती ही नहीं। जी भी भी जी मैं जहाँ भी काम करता हूँ ना बढ़िया ही कपड़े पहनता हूँ ठीक अच्छा है हमें भी तुम्हारे जैसे नौकर की अब जल्दी से मेहमानों को साथ जी, जी, जी बहुत अच्छा काम समा लूंगा इतना इतना अच्छा बढ़िया अच्छा, अच्छा अच्छा है है अरे वाह वाह बहुत ही आप ना चोपड़ा चाहिए आपने तो आते ही मकान को इतना फर्निश करा लिया इतना फर्निश करा लिया कि देखते ही बनता है थैंक यू सो मच और पार्टी का बंदोबस्त भी तो देखो एवरी थैंक यू से तारीफ करते जा रही शर्मा जी, क्या बंदोबस्त किया है, भी तो नहीं। चोपड़ा चोपड़ा साहब नहीं आ रहे अरे हमने तो अभी तक उनको देखा ही अच्छा हमने सोचा आज पार्टी है उनसे भी मुलाकात हो जाएगी जी, जी, जी, जी। बहुत तारीफ सुन रखी है हमने उनकी अच्छा सुना है और हमने तो ये भी सुना है कि इज की ज्वेलियन पर्सन लोगों को हसा हसा कर ढेर उनके दर्शन तो करवाइए बस, बस बस अभी आने ही वाले हैं एक्सक्यूज मी मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ शायद आ गए अरे लेडीज एंड जेंटल सुनिए सुनिए चोपड़ा साहब आ गए क्या आ? चोपड़ा साहब आ गए हैं। अरे कहा है वो वो देखो अरे ट्रेन में चले आ रहे हैं। अरे अरे वाह इतने बड़े मैनेजर और खुद ही कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे हैं। आइए आइए आइए। भाई हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं इतनी चोपड़ा साहब है गुण। जी गुण। एक हाथ से ट्रे पकड़िए दूसरे हाथ से हाथ हाँत मिलाइए ऐसे है। आ, आप, जी, म, म, म, आप मेहमान हैं और मैं मेरे साथ हाथ मिला रहे हैं अजी क्यों शर्मिंदा करते हैं आप लीजिए शर्मिंदा कर रहे हैं अरे <laughs> आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं आप खुद ही कोल्ड ड्रिंक जो सर्व कर रहे हैं <laughs> जी जी वो, वो तो वो तो मेरी ड्यूटी है ड्यूटी क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपकी <laughs> कह रहे हैं ये मेरी ड्यूटी तो तो तो तो है जी जी, जी। भाई साहब ये माना कि हम यहाँ मेहमान हैं और आप यहाँ होस्ट हैं <laughs> लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है जी वो लगता है आप अभी तक समझे नहीं वो इस घर का नौकर वो <laughs> नहीं नहीं नहीं। जो आप कहना चाहते हैं वो हमें पहले से ही पता हाँ। है कि आपके पास अभी डॉक्कर नहीं है अरे थे थे थे थे। क्या है नहीं है घबराने की बात बात नहीं नहीं कोई आ जाएगा हाँ जी अरे हमें भी देखो ना हम भी छ महीने से इंतजार कर रहे हैं नौकर का और जब भी हमारे घर कोल वेल बचती है ना बस यही लगता है कि नौकर आ गया लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं तो कम कोई और ही होता है चोपड़ा <laughs> सा आप खड़े क्यों हैं? कुर्सी पर बैठ <laughs> जाइए ना। बैठिए जाएंगे मैं कैसे कुर्सी पर बैठूंगा जी कैसे नहीं बैठेंगे बैठिए, <laughs> बैठिए। <रहे, बैठी> <laughs> वो मुझे जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए नो उन्होंने कहा था कि वो मुझे स्नैक्स भी सर्व करना होगी कहा था स्नैक्स करने के लिए जी, अरे जी, हुआ। आपको कितना ख्याल है उनकी एक एक बातों का ओ, और एक ये मेरे हस्बैंड, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते तुम अब घर आ रहे हो सारे मेहमान आ चुके हैं और पता है नौकर भी आ गया है क्या? नौकर आ गया है हाँ तुम जल्दी से अंदर जाओ मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ अब तो नौकर आ गया है अब मैं ठाक से मेहमानों से मिलूंगा था <laughs> <laughs> ना? जी जी, चर्मा चर्मा जी। कुछ सुना आपने हैं? क्या हुआ चोपड़ा साहब का नौकर आ गया है।, है नौकर आ गया जी हाँ मैं है? भी अभी सुनकर आया हूँ मिसे चोपड़ा की चीजा कह रही थी कि कितने दिनों से नौकर के लिए कह रखा था आके राज आ गया और वो भी तब जब पार्टी हो रही है आ, अरे इन्हें से से मिल गया नौकर? कहां से मिल गया गया नौकर? नौकर? इन्हें अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि चोपड़ा साहब कहीं कहीं से नौकर मार ही लेंगे। अरे तुम हो कि भाटिया साहब के सहारे बैठे हुए हो अ, अ, अरे भाई मैंने भी भाटिया साहब से कह रखा है हमें भी मिल जाएगा नौकर घबरा मैं अब तुमसे कह रही हूँ की भाटिया साहब के भरोसे मत रहो मत रहो किसी चोपड़ा साहब आरोप नौकर यहीं पर आ रहा है क्या नौकर है? बड़े से चल रहा है अरे वाह क्यों हो? क्यों ना ना हो? वो ठाट से चले अरे उसे पहले से ही पता है कि वो मैनेजर के घर में नौकर के जा रहा है भाई जो भी हो नौकर रखो तो ऐसा रखो अरे क्या पर्सनैलिटी है कितना स्मार्ट है क्या कपड़े पहले में Hello everybody. Ah, अरे वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है ये hey, ah, <laughs> ये तो ये तो बड़ा बन -बन के कर रहा है। यस सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई ah, हमें पता no है, है, पता है ah. ए, तुम घर में अभी अभी, अभी आए ah. yes, हो मैं अभी अभी ही आया हूँ आई एम सो सॉरी नो प्रॉब्लम अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम एक काम करो हमारे लिए जल्दी से स्नैक्स लेकर आओ हाँ है ना अभी हाँ, तक कुछ खाया नहीं ना स्नैक्स अभी हाँ, तक नहीं नहीं नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, भी नहीं आया मैं अभी भिजवाता हूँ हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं नहीं मैं खुद ही लेकर आया हाँ, हा� अरे मैं कहती हूँ इस नौकर के अकड़ तो देखो हु? कैसे अकड़ के चलता है अबे ठीक करती हूँ इसकी अकड़ हाँ अरे इससे हम इतना भाई भगाएंगे, इतना भगाएंगे, जी, ली जी आ, आ, आ, मैं आप लोगों से अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ और कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में सबसे मिल लू मैं होगा अरे सुनो जरा चटनी तो लाना चटनी स्नैक्स और चटनी छोड़ा है अबे मैं तो मैं मैं अभी भी नहीं नहीं लेकर जल्दी लाओ मिस्टर शर्मा जी कुछ सुना है आपने क्या अरे मुझे अभी अभी पता चला है कि ये नौकर चोपड़ा साहब को मिस्टर भाटिया ने दिलवाया भाटिया सामने भिजवाया ये नहीं हो सकता। हाँ? इनसे पहले भाटिया साहब को नौकर के लिए मैंने कह रखा था मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कि भाटिया साहब के चक्कर में मत मत आओ, आओ। मगर तुम हो मानते ही नहीं अब मिल गया ना तुम्हें नौकर अरे अभी पार्टी खत्म होने दो भाटिया हाँ? साहब के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा ये नौकर हमें मिलना चाहिए अरे भाटिया के साहब के पास गए तो तुम्हें मिल गया नौकर है? तो फिर तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो तुमसे कहती हूँ कि इस नौकर का हाथ पकड़ो और इसे खींचकर अपने घर ले चलो अरे ऐसा स्मार्ट नौकर हमें कहा मिलेगा आ, तुम ठीक कह रही हो आने दो नौकर को आने दो आने दो मैं चटनी भी ले आया चाहो मेरे साथ आ, गर, चलो आ, चलो मेरा अरे मेरा हाथ तो छोड़िए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं चलो मेरे साथ भाई साथ, भाई साहब साहब ये क्या कर रहे हैं करना क्या है, क्या है? क्या भाटिया साहब ने नौकर भेजा था और इसे हम अपने घर ले जा रहे हैं तो नौकर नहीं है ना आप अरे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और फिर बात सुना यहाँ रहकर क्या करो अरे हमारे घर चलोगे तो तब तुम्हारी तबीयत तो तो खुश हो जाएगी और क्या अरे मुंह मांगी तनखा दूंगा चलो हाँ, मैं नहीं नहीं नहीं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा अरे अरे अरे तू तो, तो मैं मैं मैं तो भी जाएंगे चलो बचाओ बचाओ अभी आप ये झलकी सुन रहे थे मिल गया नौकर लेखक थे वी एम आनंद और निर्देशक थे कमल दत्त भाग लेने वाले कलाकार थे टी आर मेहता सुनीति कोहली बी एल टंडन निरूपमा वर्मा कविता शर्मा महेश जैन और किशोर सहजनी